जीवन अनुभव लेखक आचार्य मनोज पांडे तेरह जिम्मेदारियों के भार को उठाइए नेताओं के पास कई जिम्मेदारियां होती हैं हम नेताओं के रूप में स्वयं मन को नहीं देखा जाना चाह सकते हैं क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं चाहते हैं ऐसे नेतृत्व वाले लोग हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए चाहते हैं कि हर कोई उनके बोझ को जानता है उनकी जिम्मेदारी जाहिर तौर पर उन पर भारी होती है हम ऐसे नेता जान को सकते हैं जो कार्य करते हैं जैसे कि हम जानबूझकर अपने जीवन को कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे किसी भी गलती या किसी प्रश्न का अर्थ जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी के वजन को जोड़ते हैं ऐसा लगता है कि वे अपने कंधे पर दुनिया का वजन ले रहे हैं नेताओं में वास्तव में बहुत जिम्मेदारी है वे न केवल प्रत्येक परियोजना के सभी टुकड़ों को एक साथ फिट करते हैं बल्कि लोगों को अच्छी तरह से मिलाकर काम करते हैं कुछ नेताओं ने चीजों को पूरा करने के विवरण पर ध्यान दिया जबकि दूसरों ने उनके दृष्टिकोण का वर्णन किया नेतृत्व केवल जिम्मेदारी लेने का मामला नहीं है बल्कि हम इसे कैसे लेते हैं हमारे नेतृत्व का उपयोग करने के लिए कोई भी सही तरीके से नहीं है हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के व्यक्तिगत तरीके से नेतृत्व की जिम्मेदारियां उठाते हैं हम प्रत्येक अपने लिए जिम्मेदारी का भार उठाते हैं हमारा नेतृत्व हमारी शिक्षा या शीर्षक या स्थिति विवरण से बाहर नहीं बढ़ता नेतृत्व निम्न लिखित एक लिस्ट या किसी निश्चित पुस्तक को पढ़ने का मामला नहीं है हम नेता नहीं बनते हैं क्योंकि अन्य लोग हमें बताते हैं कि हम हैं हम कौन हैं। उनमें से नेतृत्व बहती है जैसा कि हम अपने आप को और अधिक गहराई से जान लेते हैं हम इसके साथ आराम से शुरू करना शुरू करते हैं की हम कैसे जीते हैं हम सीखते हैं की जिम्मेदारी के वजन को कैसे उठाना है अपने लिए नेतृत्व के लिए हमारी जिम्मेदारियों का वजन कितना भारी है क्या हम अपने हिस्से से अधिक ले जा रहे हैं किसकी जिम्मेदारियाँ हम ले रहे हैं क्या हम उत्तरदायित्व का भार उठा रहे हैं कई भिक्षुओं के बारे में मुझे पता है कि जिम्मेदारी के वज को ले जाने के तरीके अन्य नेताओं से अलग हैं। भिक्षुओं की कर्तव्यों और जिम्मेदारियों अन्य नेताओं के उन लोगों से भिन्न हो सकती है भिक्षुओं के पास उन तरीकों और व्यवहार भी है जो मठवासी जीवन से बढ़ते हैं एक भिक्षु की प्रत्येक जिम्मेदारी सेवा का कार्य है महासभाग के रूप में या जिम्मेदारी की दूसरी स्थिति में या शारीरिक श्रम करना वे समुदाय की सेवा करते हैं हर गतिविधि समुदाय जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जब मैंने देखा है कि भिक्षुओं का घबराहट या निराश हो गया है मैंने कभी नहीं देखा है कि उनके कंधों पर दुनिया का भार उठाया जाता है हालाँकि उनकी जिम्मेदारियाँ गंभीर है वे भारी नहीं है कुछ प्रकार की जिम्मेदारी दूसरों की तुलना में अधिक स्वागत है मुझे पता है की प्रत्येक भिक्षुओं के पास कर्तव्य होते हैं वे दूसरों से अधिक पसंद करते हैं मठ की जिंदगी का हिस्सा जिम्मेदारी के वजन ले रहा है यहाँ तक कि जब वे कार्य नहीं करते हैं तो वे काम करना पसंद करते हैं प्रत्येक कार्य को सेवा माना जाता है समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को अपने तरीके से रखता है कुछ भिक्षुओं को दूसरों की तुलना में जब ऐसी अधिक उपहार दिया जाता है कुछ अधिक मेहमान होते है मठवासी जीवन का इरादा उन कार्यो ऐसी बचने के तरीकों को नहीं खोज रहा है जिन्हें आनंद नहीं लेते भिक्षुओं का ध्यान नहीं है और सबसे अच्छे मंत्रों का जब करते हैं समुदाय के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक तरह की जिम्मेदारी करने का अवसर है इरादा प्रत्येक भिक्षु को समुदाय की जरूरतों के संतुलन और कौशल को खोजने की इजाजत देता है हम में से प्रत्येक हमारे अपने तरीके से जिम्मेदारी का भार उठाते हैं साथ में हम पूरे समुदाय की जिम्मेदारी का भार उठा रहे हैं प्रत्येक सदस्य के विस्तार के दौरान समुदाय के किसी भी सदस्य को अधिक बोझ नहीं होना चाहिए हमारी ले जाने की जिम्मेदारी का एक हिस्सा उसे आराम करने के लिए समय ले रहा है हम जिम्मेदारी के वजन को कैसे उठा रहे हैं मुझे पता है कि कुछ नेताओं को आराम और प्रतिबिंब के लिए उनकी जरूरतों को समझ में नहीं आता वे मठवासी जीवन की दैनिक अनुसूची से सीख सकते हैं जो काम में संतुलन और बाकी की तलाश करता है मैं जानता हूँ की जो नेता जिम्मेदारी के भार को लेकर विश्वास करते हैं वे प्रतिस्पर्धी घटना है वे यह आश्वस्त हो जाते हैं कि जो भी सबसे ज्यादा बोझ को दूर करता है वह श्रेष्ठ नेता है प्रत्येक दिन एक ओलम्पिक टीम के लिए एक परीक्षण की तरह आ रहे हैं वे अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास करते हैं मुझे विश्वास नहीं है कि अधिक से अधिक जिम्मेदारी का भार उठाते हुए हमें मजबूत होता है जब मैं अधिक मात्रा में वजन बढ़ाता हूँ तो मुझे थका हुआ होता है मैं आमतौर आरोप अपना ध्यान अधिक ऐसी अधिक ध्यान देता हूँ की मैं क्या ले रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ ऐसे समय होते है जब मुझे बैठने आराम करने गहरी सांस लेना और अपना भी रिंग मिलना पड़ता है जिम्मेदारी का भार उठाते हुए हमारे कंधे पर दुनिया का वजन नहीं ले जा रहा है हम शायद दूसरों की तुलना में कुछ जिम्मेदारियों का आनंद लेते हैं कार्य और कर्तव्य हैं जो हम दूसरों को पसंद करते हैं हमें हमेशा यह चुनने की जरूरत नहीं है की कि हम किस जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं कुछ नेतृत्व जिम्मेदारियाँ मुझे दूसरों की तुलना में अधिक खुशी देती हैं। यह जरूरी नहीं कि ये कार्यों को पूरा करने में मैं सबसे अच्छा हूँ जो मुझे सबसे अधिक संतुष्टि देती है हमारे कंधों से दुनिया का वजन लेना हम सब कुछ करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जब मुझे सबसे ज्यादा महसूस होता है तो जिम्मेदारी का भारी भार तब होता है जब मैं इसे खुद रखता हूँ नेतृत्व जैसे मठवासी जीवन हमारे और हमारे आस के लोगों में सबसे अच्छे से बाहर लाने का इरादा है पूर्णता की केवल एक ही आवश्यकताएं हैं जो हम खुद पर थोपना चाहते हैं हम यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि कोई गलती नहीं है मठवासी जीवन की तरह नेतृत्व उन लोगों के लिए है जो नई चीजों की कोशिश करना चाहते हैं। हम अपने आप को तोलना करते हैं और अपेक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ नीचे एक दूसरे अनावश्यक जिम्मेदारियों का बोझ हमारे लिए नहीं है नेताओं और भिक्षुओं जो मुझे प्रेरणा देते हैं की हमें क्या लेना चाहिए और हम क्या नहीं करते जब हम भावनाओं को अलग करते हैं जिससे हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है तो हम नृत्य करने में सक्षम है नेतृत्व जिम्मेदारी किस वजन का आप आज सबसे ज्यादा पसंद करना चाहते हैं हम इस हफ्ते जिम्मेदारी के भार कैसे उठा रहे हैं चौदह और इन दिनों कैसा चल रहा है जब हम राय या राजनीति या जातीयता में हमारे मतभेदों की परवाह किए बिना अन्य लोगों के लिए सरल मानव शालीनता और सम्मान की हमारी समझ खो बैठते हैं मैं व्हाइट हाउस के उस आदमी पर एक उंगली को इंगित कर सकता हूं, जो एक बदसूरत और विभाजनकारी स्वर को स्थापित करने के लिए है लेकिन शायद यह पहले ही सफल होने के लिए आ रहा था सबसे विशेष रूप से ऑनलाइन संदेश बोर्डों में जहां नाम न छापने कच्चे तेल और घृणित भाषा को कवर किया गया है इसे बदलना होगा और परिवर्तन आपके साथ शुरू होगा क्या आप कहते हैं मैं डीसी से बाहर आने वाले व्यंग्यात्मकिया कड़े ऑनलाइन चर्चाओं में शामिल नहीं हूँ न तो मैं हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी व्यक्तिगत बातचीत से कैसे निपटते हैं इसके बारे में हम एक नए दृष्टिकोण नहीं ले सकते हमारे शब्द बात करते हैं हम अधिक करुणा दिखा सकते हैं हम दूसरों की राय का सम्मान करना चुन सकते हैं भले ही वे हमारे अपने विरोध में हों हम थम्पर के नियम के नाम से जाना जा सकता है डिजनी फिल्म बाम्बी में थम्बर नामक एक युवा खरगोश है जो टिप्पणी करते हैं कि फोम बम भी थोड़े बहुत बली है और बहुत अच्छी तरह से नहीं जलती ठीक है थंबर की मां इस तरह की भाषा के लिए नहीं जाती और उसे एक हम सभी का उपयोग कर सकते हैं सलाह का टुकड़ा मौखिक सुनहरा नियम का एक प्रकार यदि आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ भी मत कहसेस की पुस्तक द लास्ट ऑफ द लेटलीज इन दी डेली लाइफ जॉन माइकल डेलबोट हमें बताए गए अन्य तरीके बता सकते हैं जिस तरह से हम हर दिन परिवार दोस्तों सहकर्मियों और परिचितों के साथ बातचीत करते हैं यह एक छोटा सा कदम है कि कम से कम दुनिया के एक छोटे से कोने को एक बेहतर अधिक दयालु स्थान बना सकता है मैंने टैलबोर्ड के विचारों को डिस्टिल किया है जो सेंट फ्रांसिस के जीवन से प्रभावित थे तीन प्राथमिक चरणों में देखो बात सुनो क्षमा करना एक देखो कुछ भी नहीं बताता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति में रुचि रखते हैं जैसे कि आपका पूरा ध्यान दें इसका मतलब है फोन नीचे अधिमानतः बंद और अपनी जेब वापस में बसे और आंखें आपसे भर में व्यक्ति पर केंद्रित है लेखक जी के चेस्टर हटन ने सेंट फ्रांसिस के दृष्टिकोण को आँख से संपर्क करने का तरीका बताया फ्रांसिस की आँखों में देखा गया कोई भी व्यक्ति कभी नहीं था की फ्रांसिस वास्तव में उन पर रुचि रखते थे अपने निजी जीवन में कब्र से कब्र तक कि वे खुद मूल्यवान थे और गंभीरता से लिया जब हम दूसरों से बात करते हैं तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं दूसरों को दिखाएं जिन्हें वे मूल्यवान और गंभीरता से लिया गया है दो सुनो जब किसी अन्य व्यक्ति को सुनना हमें आलोचकों की आलोचना के लिए सभी भी मानवीय आग्रहों का सामना करना पड़ता है कि वे क्या कह रहे हैं जैसा की टलबोर्ड कहते हैं करुणा यह नहीं है कि क्या आप किसी को कह रहे हैं की आपको स्वीकार या अस्वीकार करते हैं यह एक और व्यक्ति को समझने के बारे में है यह आपके एजेंडे को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है यह किसी और की समझ के बारे में है इसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को पहले बोलना बात करने के लिए प्रतीक्षा करने की बजाय सुनना तीन क्षमा करें माफी का मतलब है की हमारे निर्णय का सिंहासन उतरना और उन लोगों को रिहा करना जो आपके शत्रुता और क्रोध से आपको नाराज है हर व्यक्ति को एक और अवसर दिया जाना चाहिए और आपके सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को एक तिहाई और चौथा मौका मिल सकता है टाइल बॉट फ्रीड्रिक बुच्चर कहते हैं कि माफी यह कहने का एक तरीका है आपने कुछ अकथनीय किया है और सभी अधिकारों से मुझे फोन करना चाहिए कि वह हमारे बीच से निकल जाता है अद्यपि मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं मैं आपके द्वारा जो किया है उसे भूलने में सक्षम होगा मैं इसे हमारे बीच खड़ा होने देने से इनकार करता हूं मैं अब भी आपको अपने दोस्त के लिए चाहता हूं क्रोध हमें किसी भी अच्छा करने की तुलना में अधिक नुकसान पहुँचाने का एक तरीका है अमेरिकी आध्यात्मिकता के पिता के रूप में रालफवाल इमरसन ने एक बार कहा था हर मिनट के लिए आप गुस्सा रहते हैं आप मन की शांति के साथ से खेन दे देते हैं टेलबोर्ड की पुस्तक में मुझे एक कविता की भी याद दिला, दिला दी गई थी जिसे सेंट फ्रांसिस ने एक बार लिखा था भगवान की प्रकृति के बारे में एक करीबी दोस्त के लिए मैंने इसे नीचे समझाया है आज कोई भी पुरुष महिला या बच्चा जीवित नहीं हो सकता है जो इन सब गुणों को घेरता है लेकिन मुझे लगता है कि वे ऐसे गुण है जो हम हर दिन प्रत्येक के लिए प्रयास कर सकते हैं आप प्यार में है आप बुद्धि हैं आप नम्रता है आप धीरज हैं आप आराम कर रहे हैं तुम शांति कर रहे हो आप खुशी और खुशी हैं, आप न्याय और संयम है आप नम्रता हैं, आप हमारे संरक्षक और रक्षक हैं आप हमारी हिम्मत हैं आप हमारे स्वर्ग और हमारी आशा है तीन जैसे हम बड़े हो जाते हैं यह लग सकता है कि सभी शुरुआत हमारे पीछे हैं, हम सभी जीवन शैली स्नातक स्तर की पढ़ाई नौकरी पाने शादी करने आदि के बारे में आम तौर पर मनाते हैं और हम मान सकते हैं कि फिर से शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है कि हमारी शुरुआत ने हमें पारित कर दिया है यह सत्य से बहुत दूर है हालांकि क्योंकि जीवन फिर से शुरू करने के लिए व्यावहारिक रूप से अनंत संभावनाएं प्रदान करता है नई शुरुआतें पहले प्राकृतिक होती है यह महसूस करें प्रकृति में कुछ भी कभी स्थिर या रेखिक नहीं है सब कुछ चल रहा है और ध्रुवों के निरंतर नृत्य में बदल रहा है क्योंकि हम मौसम जन्म और मृत्यु के बीच में उतार चढ़ाव करते हैं श्वास लेते हैं और श्वास बाहर करते हैं और इन बातों के भीतर चक्र के भीतर चक्र होते हैं यह समुद्र के ज्वार की तरह है साल के लिए और हर दिन के लिए एक उच्च ज्वार होता है और हर कुछ क्षणों में एक और तरंग चमक जाती है और फिर घट जाती है इसके अलावा सागर कई अन्य चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है भूमि पर जल चक्र और अनगिनत पौधे और जानवरों के जीवन चक्रों में योगदान देता है वही पृथ्वी पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सच है तो यह कैसे मानव जीवन के लिए भी सच नहीं हो सकता है शुरू करने का फैसला बस प्रकृति के बाकी हिस्सों की तरह हमारे जीवन में बहुत सी शुरुआतें और अंत हैं और सब कुछ हमेशा बदल रहा है यद्यपि यह हो सकता है कि हम अपने जीवन की शुरुआत के मुकाबले कहीं ज्यादा चले गए है फिर भी कई बार फिर से शुरू करने के कई मौके हैं क्यूँकी हर नए दिन के साथ साथ हर पल के साथ हमें शुरुआत भी मिलती है चाहे हम इसे चुनते हैं या नहीं परिवर्तन आ जाएगा लेकिन हमें निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं करना पड़ता है कि जिस तरह से चीजें हमेशा हमेशा की तरह है रही हैं, उनका अब भी होना चाहिए या वह जिंदगी बिगड़ने के लिए किस्मत में है मनुष्य के रूप में हमारे पास चुनने के लिए मन की एक शानदार शक्ति है और उस शक्ति के साथ परिवर्तन की शक्ति आता है इस प्रकार परिवर्तन की ओर पहला कदम परिवर्तन हो जाने का निर्णय लेना है स्पष्ट विजन सेट करें यदि हम चुनाव को बदलने के लिए करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हम कैसे बदलना चाहते हैं यही कारण है कि आप जहां जानना चाहते हैं इसका एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण सेट करना महत्वपूर्ण है यह आमतौर पर कहा जाता है कि जीवन एक यात्रा है लेकिन आप किसी कार में नहीं जाना चाहते है और बिना किसी भी विचार के आप भाग लेना चाहते हैं ठीक है यदि आप निश्चित रूप से जानते हैं की आपका अगला गंतव्य जीवन में कहाँ है तो आप वहां पहुंचने के लिए एक बहुत स्पष्ट योजना बना सकते हैं और आप यात्रा के कठिन क्षणों को सामना करने में सक्षम होंगे क्योंकि आपको पता है कि आप अंत में कहां खत्म होंगे पुराने के अवशेषों को दूर धोए जो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन फिर फिर से शुरू करना कितना कठिन है और हमारे जीवन को ऐसे तरीकों से बदलने के लिए जो वास्तव में मायने रखता है नए साल के संकल्प सेट होते हैं और फिर तुरंत टूटा जाता है और हमारे सबसे सुखी लक्ष्य और योजनाएं विलम्ब का शिकार होती हैं। समस्या की सामान्य जड़ों में से एक यह है कि हम अपनी यात्रा पर बहुत अधिक सामान पैक कर रहे हैं यह सामान नकारात्मक भावनाओं के रूप में है जिसे हमने जारी नहीं किया है और पूर्व विश्वासों को स्वीकार करते हैं जो कि हम सभी को वापस कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं इसलिए यदि आप वास्तव में परिवर्तन करना और नए सिरे से शुरू करना चाहते है तो आपको निरंतर और ईमानदारी से अपने अंदरूनी दिल और मन की जांच करना और पुनः जांच करना होगा और उन सभी को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आपके सर्वोच्च स्वभाव की सेवा नहीं करते मैं अत्यधिक आत्म परीक्षा के दैनिक अभ्यास के रूप में ध्यान की सिफारिश करता हूं। नवीनीकरण आता है किसी बात को याद रखने वाला कोई अन्य महत्वपूर्ण बात यह नहीं है की कोई भी बदलाव नहीं आता है हम साल ऐसी साल में कभी भी एक ही व्यक्ति नहीं होते है या मिनट से लेकर मिनट तक भी नहीं जी, अगर हम जीवन में एक वाचनीय गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं तो सक्रिय होना चाहिए प्रकृति केवल इंट्रोपी के साथ जड़ता का पुरस्कार अराजकता क्षय और मृत्यु की ओर नीचे की ओर ढलान दूसरी ओर जीवन और विकास ऊर्जा और गति की आवश्यकता होती है डंडा और हमेशा ऐसी फिर से शुरू करने का संकल्प कोई बात नहीं क्या